उपराजम इसका विग्रह किस सूत्र से समाज सुहा कैसे सिद्ध होगा लिखकर दे उपराज्यम कैसे बनेगा समाज अवस्था में समाज शांत प्रत्यय होता है सुपधा तो पहले लोप नहीं होगा इसे में दिया क्या सुपधा तो पहले क्या देखा राजीपम लौक्य विग्रह उप अलौक्य विग्रह राजन गस उप समाज किस सूत्र से उपसर्जन संज्ञा किसकी होगी अव्यय प्रथमा दृष्ट समास प्रथमा दृष्ट कौन है अव्यय प्रथम उपय उपराजनगस उपर उपर समास किस सूत्र से होता है हैं अनश्च अन टच अतः सुपोधा तो लोप करके टच किया है तो फिर नस्त टी लोप हो गया उपराज से सुख अम हो जाएगा किस से ना है तो अपराजम अच्छा तृतीय हो गया कृतिकर्ण हो गया था आगे सूत्र चलेगा चतुर्थी तदर्थार्थ बलिता सुख रक्षित ही चतुर्थी क्या है गे भ्यांग भी इति चतुर्थी ये प्रत्यय प्रत्ययग्रहणे तदंतग्रहण चतुर्थी का जुर्थ्य चतुर्थी चतुथंत चत शमश कि तदर्थ अर्थ बलि हित सुख रक्षित इनके साथ ये तृतीय बहुवचने चतुथ्य तदर्थ अर्थ, अर्थ बलि हित सुखरक्षिता समस्या तो समाश समस्य होगा चतुर्थ्यंता यथ तद वाचीना अर्थाधितम व वा प्रागवत देखो सूत्र में जो चतुर्थी है उसका अर्थ वृत्त में कहां दिया चतुर्थ्यंतम ये चतुर्थी का अर्थ है चतुर्थी वाह प्राग वाह समस्ते समास होता है सच तत्पुरुष और किसके साथ समास होता है तदर्थार्थ बलिहित सुखरक्षित ही, ही। इसका अर्थ दिया तदर्थ का अर्थ पहले हो गया चतुर्थंता या तद्वाचिन्हा यहाँ तक हो फिर अर्थाधिविश्च अर्थादि आदि से क्या कह बलिहित सुखरक्षित अर्थाधि विच पहला चतुर्थंत का समास किसके साथ हो? तदर्थ पहला है तदर्थ तदर्थ में तत्प तद चतुर्थी लेना तदर्थ तदर्थ है चतुर्थी si, पहले कहा उसके अतदर्थ तदर्थ आया तो तत्प फिर चतुर्थी लेना चतुर्थी अर्थ चतुर्थी शब्द से चतुर्थी होता है प्रत्यय चतुर्थी का अर्थ हो गया चतुर्थी अंत चतुर्थी अंत कौन होगा शब्द होगा पद होगा तदर्थ कामें इदम तदर्थ चतुर्थ्यन्त अर्थाय चतुर्थी का अर्थ हो गया हो गया चतुर्थी चतुर्थी शब्द से लेना है चतुर्थ्यन्त शब्द क्योंकि प्रत्येक ग्रहण तदंत ग्रहण चतुर्थी का अर्थ हो गया चतुर्थी किंतु चतुर्थी होता है शब्द शब्द के लिए नहीं शब्द का जो अर्थ उसके लिए होना चाहिए जैसे यूपाया दारू यूपाए दारू में चतुर्थ अंत कौन है यूपाय तो तदर्थ यूप के लिए दारू है दारू लकड़ी किसके लिए युप बनाने के लिए तो युपार्थ पार्थ कौन है दारू दारू जो लकड़ी युपार्थ है युप शब्द के लिए दारू है क्या चतुर्थ अंत कौन है यूपाय शब्द ये उपाय शब्द के लिए दारू है चतुर्थयांत जो शब्द उसके अर्थ के लिए ये तो वृत्ति में दिया चतुर्थ यथ चतुर्थी शब्द का हो गया चतुर्थ्यंत यह चतुर्थी शब्द का अर्थ हो गया चतुर्थ तदर्थ में जो तथ तत है तत् क्या लेना चतुर्थ्यंत चतुर्थयांत होता है शब्द चतुर्थ शब्द हो चतुर्थ अर्थ लेना चतुर्थयांत शब्द का अर्थ ये तत्श आ गया चतुर्थय चतुर्थ्यन्ताय तस्मै इदम् इति तदर्थ चतुर्थ्यंता के लिए जो होता है तदर्थ में त शब्द का आ गया चतुर्थंताय आगे फिर चतुर्थ तदर्थ तस्मै ये तस्मै का अर्थ चतुर्थर्थय तदर्थ होता है उसके लिए जो होता है तस्में इदम तदर्थम चतुर्थंत अर्थाय ये केवल तत्शब्द का अर्थ हो गया आगे अर्थ है चतुर्थ अंत अर्थायत चतुर्थ अर्थ हो गया चतुर्थांते है चतुर्थांत का अर्थ हो गया युप काष्ठ युप उसके लिए होता है काष्ठ तदर्थ कौन हो गया काष्ठ हो गया दारू हो तो गया तदर्थ में तत्पद हो गया चतुर्थ्यंत अर्थ और तदर्थ उसके लिए जो होता है उसके लिए होता है दारू दारू शब्द दारू काष्ट को काष्ठ के साथ समास होगा इसलिए तदवाचीना यथ चतुर्थ चतुर्थ्यंत देखो पहले तदर्थ में तत्शब्द का अर्थ हो गया चतुर्थी चतुर्थी प्रत्यय होने के कारण प्रत्यय ग्रहण तदंत ग्रहण चतुर्थ अंत हो गया चतुर्थी अंत होता है शब्द शब्द के लिए युपाए शब्द के लिए दारू नहीं युप के अर्थ के लिए इसे चतुर्थ अंत अर्थ अर्थ हो गया युप उसके लिए जो होता है दारू चतुर्थ अंत अर्थायथ यथ कौन है दारू दारू लकड़ी है लकड़ी के साथ नहीं यथ सदवाची ना काष्ठ के वाचिक का शब्द दारू के साथ दारू शब्द के साथ समास होगा किसका समास होगा चतुर्थ अंतम आगे चतुर्थ अंतम दारू के साथ चतुर्थ अंत का समास होगा एक हो गया तदर्थ का हो गया दूसरा है चतुर्थ अंत का समास होगा किसके साथ अर्थाधि भी अर्थ के साथ बलि के साथ हित के साथ सुखों के साथ रक्षित के साथ चतुर्थ अंतम उपाय दारू इसमें चतुर्थ कौन है चतुर्थ अंत तो युपा इसका समास हुआ किसके साथ दारू के साथ दारू कहाँ से आया वो तदर्थ है तदर्थ तो का अर्थ युपार्थ अर्थ तत्शब से लेना युप चतुर्थ अंत होता है युपा युप के युप शब्द का जो अर्थ है उसके लिए काष्ट है युप शब्द के लिए काष्ट है क्या युप शब्द के लिए काष्ट येस्पता का जो अर्थ है उसके लिए काष्ट है काष्ठ के साथ समास होगा तदवाचिना का शब्द दारु शब्द के साथ समास दारु है के के हो यु पाये दारू ये लौकिक विग्रह अलौकिक विग्रह हो जाए यु दारुसु दारू सु समास हो जाएगा इस सूत्र से चतुर्थी तदर्थात सूत्र से इसमें प्रथमानिदिष्ट समासजनम प्रथमांत तो कोई है है प्रथमांत तो उपसर्जन संज्ञा होगी चतुर्थयांत की चतुर्थयांत कोई है विग्रह में यु पोंगे चतुर्थयांत है तो पूर्व निपात हो गया यु पंगे दारू सु समास हो जाने के बाद प्रातिपदी संग की सुत सेम की समासपधा से तुल हो जाएगा युप दारू उसके स्वाद उत्पत्ति होता मनोनिबत दारू काष्ठ नपुंस के ने बता। दारु का सके। ये तत्पुरुष समास ही तत्पुरुष समास में आएगा परवलिंगम द्वंद्व तत्पुरुष है पर पद के अनुसार लिंग होता है दारू नपुंसक युप दारू भी नपुंसक हुआ नपुंसक होने से आगे सुख का लूक हो जाएगा किस तरह से समर नपुंसक युप दारू प्रथमांत हो गया युप दारू मधु जैसे बनेगा काष्ट शब्द ए नपुंसक आगे युग तदर्थ हो गया आगे किसके साथ समस्त होगा अर्थ के साथ यहाँ जो तदर्थ में आया है उसके लिए एक वार्तिक है तदर्थे न प्रकृति विकृतिभाव ए बेष्ट चतुर्थी अंत का तदर्थ के साथ समास होगा जैसे तदर्थ यूपार्थ दारू हुआ यूप के लिए यूप दारु में प्रकृति विकृति भाव है दारु काष्ट से यूप बनाते हैं तो प्रकृति है दारू युप हो गया विकृति ये प्रकृति विकृति विकृतिभाव जहाँ प्रकृति विकृति भावे वहीं समास होगा प्रकृति विकृति विकृतिभाव एव प्रकृति विकृति भाव नहीं है उसके लिए होने मात्र से समास नहीं होगा जैसे रंधनाय स्थाली रंधनाय चतुर्थ अंत है नहीं चतुर्थ अंत है उसके लिए स्थाली ढेगी चिल्लाया रंधनाय स्थाली तद्वाचिकाली के चतुर्थ अंत अर्थात चतुर्थ अंत हो गया रंधन उसका तो हुए रंधन पाक उसके लिए है स्थाली स्थाली भाषा का शब्द में साथ होना चाहिए किंतु रंधन क्रिया और स्थाली में प्रकृति विकृति भाव नहीं है जैसे युग पदार्थ में प्रकृति विकृतिभाव नहीं वन से यहाँ समास नहीं हुआ यु पदार्थ में प्रकृति विकृतिभाव है रंधन स्थाली में प्रकृति विकृतिभाव नहीं वन समास नहीं हुआ अर्थेन नित्य समाशो विशेष लिंगता चेती तदर्थ के बाद आए अर्थ चतुर्थी अर्थ के साथ समास अर्थ के साथ जो समास होगा अर्थेन नित्य समासो विशेष लिंगता चेती पहले नित्य समास और विशेष लिंगता अभी बताएंगे नित्य समास होगा नित्य समास होने से विग्रह लौकिक विग्रह बनेगा हम्म लौक विग्रह नहीं बनेगा अश्वद बनेगा लौक विग्रह में कोई बात नहीं अलौकिक विग्रह बनेगा ठीक अलौकिक विग्रह में बनेगा लौक्य विग्रह क्या होगा अशपद विग्रह अश्वद विग्रह से क्या होगा द्विजा अयम ऐसे विग्रह होगा यदि द्विजा अर्थ सुप विग्रह कैसे कहना द्विजा अर्थ है वृत्ति द्विजाथ वृत्ति विग्रह कैसे होगा द्विजा अयम ये लौक्य विग्रह शपथ विग्रह शपथ में है असपद वृत्ति में है द्विजाथ अर्थ और विग्रह करते समय द्विजा अयम अर्थ रा नहीं रहा द्विजा अयम अलौक्य विग्रह होगा द्विजगे अर्थ सु समास होगा चतुर्थी तदर्थ आता बड़ी चतुर्थी अंत की उपसर्जन संज्ञा है द्विजा द्विजंगे अर्थसु अर्थ समास होगा ये नित्य से क्या हुआ अशप्द विग्रह हुआ द्विजार्थ द्विजाथ सुपह अभी अर्थ सद नित्य पुलिंग होता है यहाँ तो पुलिंग है द्विजा अर्थ में आगे देखो द्विजार्थ यबागु यगु स्त्रिंग है द्विजार्था उसका विग्रह किसने करेंगे द्विजा द्विजा इलिंग द्विज अंगे आगे क्या आएगा अर्थसु द्विजंगे अर्थसु समास होने के बाद ये विशेष से ही अभाग उसत्रिंग इसलिए द्विजार्थ के आगे अजाध्य तस्ताप होकर द्विजार्थ बन गया द्विजार्थ यवागु नहीं तो अर्थस तो पुल्लिंग होता है हमेशा परवर लिंग द्व तत्पुंस करेंगे तो यवागू कहते समय भी द्विजार्थ कहना चाहिए द्विजार्थ कहा गया ये विशेष लिंगता होने से नित्य समास और विशेष लिंगता और नपुंसक नपुंसके द्विजा इदम विग्रह होगा द्विजाय इदम द्विज अंगे अर्थसु समास चतुर्थी तद हो जाएगा सुपधा तुलभ हो गया द्विजाथ पय शब्द नपुन सके है सुख हो जाएगा क्या होगा अतम द्विजाथम पय द्विजाथम पय है द्विजाथम द्विज के लिए दुग्ध द्विजाथम पय इसी प्रकार सूत्र में जो तदर्थ है तदर्थ में समास कैसे विग्रह होगा तस्मी इदमित तदर्थम तस्मै इदम अथवा तस्मै अयमित तदर्थ तस्म का अर्थ चतुर्थ्यन्ताय तत्सद चतुर्थ ले लिया तस्म अदम चतुर्थंताय यथ देखो दिया चतुर्थ्यन्त अर्थायथ चतुर्थ अंत शब्द होता है शब्द के अर्थ के लिए जो है तथ तद चतु तदर्थम तदर्थ है ये समास है आगे अर्थ का समास अर्थ के साथ हो गया आगे किसके साथ समास होगा बलि के साथ भूतेभ्यो बलि भूतेभ्य चतुर्थी बहुचंद भूत विग्रह क्या से आलोक विग्रह भूत के विक्रह। भूते आगे भ्यस् आगे बलि सु समाज के सूत्र से चतुर्थी तदर्थात चतुर्थ अंत का उपसर्जन संख्या पूर्व निपात हो जाएगा सुपदा तुलुप होने पर भूत बलि सु आदि उत्पत्ति प्रथमांत भूत बलि गोहितम ये विग्रह है या वृत्ति है वृत्ति गो गोहितम वृत्ति है अग्रह क्या होगा गोभ्यो इतने गोभ्यो इतने बोला ना अब क्या आगे बताए अब्य क्या बोलते हैं गई बोला स्पष्ट करके ये गोभ्य और गवे हित में विग्रह होगा गोभ्यो गोभ्यो हितम पहले बोला था हितम बोला था हाँ खाली गोभ्य नहीं क्या विग्रह होगा गोभ्यो हितम कहेंगे तो एक गो के लिए होगा एक के लिए भी हो सकता है गवे गो के लिए हितम बन सकता है बहुत गो के लिए तो गो हितम गोभ्य हितम गह तो गो ग अंगे होगा एक गो के लिए तो सामान्य बहुचन हो जाएगा गोभ्य हितम गो अभ्यस् हित सुास सू, करेंगे सूत्र से ही चतुर्थ चतर्थात तो, पूर्ण निपात तो, सुपुदा हो जाएगा गो हित बन गया फिर स्वाद उत्पत्ति हित सद तो सामान्य नपुंस करे गो हितम नपुंसक हो गया अतम गो हितम गो सुखम क्या विग्रह होगा गोभ्य या विसर्ग भय क्या कि विसर्ग रहेगा क्या गोभ्य सुखम गोभ्यस् सुखसु सामसो गो गोरक्षितम् गोरक्षित इसका विग्रह बनेगा गोभ्य इतने गोभ्यो बनेगा गोभ्यो रक्षितम् गोभ्यस रक्षितसु समसो हो जाएगा पंचमी भय न पंचमी समस्ते भये नये के साथ भय शब्द के साथ पंचमी क्या है हैसेभ्याम भस इति पंचमी पंचमी प्रत्यय प्रत्यय ग्रहण तद अंत ग्रहण पंचमी अंतम समस्यते भय न भय शब्द के साथ भय प्रातिपदी के साथ समहास होगा या सुबंध के साथ समास होगा सुबंध के साथ ये दिया भय न भय शब्द के साथ समास होगा उसका क्या अर्थ होगा अर्थ क्या होगा भय अर्थ में नहीं क्या अर्थ करना है हाँ जिस प्रकार पहले आया था आदि प्रकृति का सुबंत हो इस प्रकार भय ने कहा था भय प्रकृति का सुबंध के साथ सुबंध के साथ समाश होगा पंचम जिस का में प्रकृति भय हो इसे शीतादि आदि आया थे ना द्वितीय सीता पति गता सीतादि प्रकृति कई सुभंत है तो भय का भय प्रकृति का सुभंत के साथ समास किसका पंचम अंत का चौराध भयम देखो चौराध भयम हे चौराध पंचम हे भयम हे प्रथमांत चोरंगे गसी भय सुास करना तो इसमें प्रथमांत कोई है कौन है पंचमी तो पंचमी तो होगा चोराध पूरा निपात हो जाएगा उपसर्जन संज्ञा सुपुथा तो लुक हो जाएगा चोर भय फिर स्वाद स्वादि उत्पत्ति के देश मन निवत अतो में हो गया चोर भयम वृक भयम दस्युभम ऐसे बनता है स्तोकांतिक दूराणी तेन तेन त का, <laughs> तो का तृतीयांत तेन त तो के साथ त तो है प्रत्यय त तो प्रत्यय के साथ समास होगा निष्ठा प्रत्यय त के साथ समास सुवंत तो कहा होता है एक तेन का क्या अर्थ करना पड़ेगा हैं त तो प्रत्यांत त तो? तो प्रत्यन्त तो शब्द के साथ समास होगा किस किस का स्तोक अंतिक दूरार्थ स्तोकारर्थ अंतिकार्थ दूरा अर्थ के साथ स्तोक अल्प के लिए अंतिक सामीप्य के लिए दूर स्तोकारर्थक शब्द अंतिकार्थक शब्द दूरार्थक शब्द लेना अर्थ कहन से उसी अर्थ में कोई शब्द हो अरे के कृच्र शब्द है शब्द है कृच्छ प्रकृति के सुबंध का समास होगा तत्यंत के साथ मुक्त ये लविक विग्रह है स्तोकान मुक्त अलविक विग्रह होगा स्तोक घसी मुक्त सुज किस सूत्र से करना तो कांति कांतिक दूरा छाणी देना तो कांति का दूरा छाणी इसके पूर्ण निपात होगा उपसर्जन संज्ञा तो स्तोकांगे मुक्त सु होने के बाद इसकी पूरा की प्रातिवेद संज्ञा किस सूत्र से हैं कृत्यथित समाजशास्त्र प्रातिवेद संज्ञा होने पर क्या सूत्र तो लगेगा सुपधातु प्रातिवेद से क्या होना चाहिए सुप का अं खा ली घी क्या है सुपधातु लगे तो क्या किसका लोप करेगा सुप कौन है घसी है क्या, मुक्ता क्या के आगे क्या के सुई दोनों का लोप होना चाहिए यहां सूत्र पंचम यहाँ स्तोक आदि आलोग उत्तर पदे उत्तर पद रहते आलुक पंचमी है अलुक स्तोकादिभ्य स्तूकादि शब्दों से पंचमी का अलुक होगा उत्तर पद पर रहते तो लोक नहीं होगा लोक नहीं होगा तो स्तूकाद तोक क्या घसीता ऐसा रहेगा मुक्त क्या कि सु उसका लोक होगा सुप धातु लुप हो जाएगा फिर तो घसीगो टांग गए स्वामीनाथ से, से अगर हो जाएगा स्तोकान मुक्त ये हो गया स्तोकान मुक्त एक शब्द बन गया फिर स्वादि उत्पत्ति प्रथमा स्तोकान मुक्त स्तोकान मुक्त ये जो दिया पुस्तक में लिखा है कितने पद है एक पद है ये वृत्ति है अभिग्रह है वृत्ति अभिग्रह कैसे होगा में एक पद है, है, है।, है दो पद है विग्रह दो पद होगा ये ये जो स्तोकान्मुक्त एक पद है स्तोकान मुक्त दो पद विग्रह में है समास पर स्तोकान्मुक्त एक पद हो गया एक पद होने से समास से आदि होता है इसी प्रकार अंतिकाद आगत आगत है, है। निष्ठ त प्रत्या तकते तो अंतिकाद अंतिका शब्द है सूत्र में अंतिकाधागत समास हो जाएगा जैसे तोकान इसे अंतिकाधागत में पंचमी का आलूक हो गया इस उत्पत्ति अंतिकाध्यागत हो अभ्यासादागत भी इस प्रकार अभ्यास शब्द है सूत्र में समास होगा अंतिक अर्थक शब्द है अंतिक का अर्थ समीप अभ्यास का अर्थ समीप इसलिए अभ्यासादागत में भी समास हो जाएगा और तोकान मुक्त जैसे हुआ इससे अल्पान मुक्त भी हो जाएगा अल्पान मुक्त ये भी समास हो जाएगा दूराद आगत दूराग आगतु समास हो जाएगा अल्लुक हो गया दूरादागत दूर शब्द के विप्रकृष शब्द भी आता है विप्रकृष्टाद आगत भी समास हो जाए विपृकृष्टादागत कृच्छाद आगत कृच्छ कष्ट से आया कृच्छसी आगत सु समस हो जाएगा सुबधा तो लूक को बात कर गया पंचम्यादिप्य पंचमी का आलोक आगते आगे सु का आलोक हो जाएगा लू कह करेगी पिछाद्य उत्पत्ति है ष्ठी सुबंत न प्रागवत ष्ठी क्या है गोस आम ये प्रत्यय ष्ठी प्रत्यय ग्रहण तदंतग्रहण षष्टी अंत समे षष्टंत का समास होगा किसके साथ समास होगा सुबंत का है में तो नहीं सुप सुपा की अनुभूति है सुभंत सुभंतेन समस्ते स सुपा सुपा सुभ सुपा का तो सुबंतेन ष्यंत सुबंतेन प्राग्वत प्राग्वत का क्या है न पहले जैसे विकल्प से वाह सम्य स तत्पुरुष षष्ठीराज पुरुष राजपुरुषा विग्रह या वृत्ति है बोलो राजपुरुष वृत्ति है राजपुरुष वृत्ति है वृत्ति किसको कहते परार्था विधानम परार वृत्ति है विग्रह क्या होगा राजपुरुष का पहले लौक्य विग्रह बताना उसके बाद उनका आएगा राजष ये विग्रह है आलोक्य विग्रह कैसे बनेंगे आप राजनगस पुरुष सु समास सूत्र से करना षष्ठी अभी षठी से समास तो करेंगे किन्तु उपसर्जन क्या किसकी होगी षठी कैसे होगी सूत्र कति प्रथमा आंदी उन्द्र समास उपसर्जन षष्टी प्रथमा है षष्ठी प्रथमा है ठीक है षठी और प्रथम कैसे होगा षष्ठी प्रथमा है ठीक है हम कैसे ठीक है बताऊँ ष्ठी शब्द सूत्र में प्रथमांत है सूत्र में जो ष्टी शब्द है वह क्या भी होते है प्रथमांत तो प्रसन्न संख्या किसकी होगी ष्टी ष्टी अंत तो राजन पूर्व पुरोनिपात हो जाएगा सुपथा तुलभ हो गया राजन पुष नकार बीच में रहना चाहिए न लोप प्रातिपति राजपुरश स्वाद्युत्पत्ति राजपुरुष प्रथमा राजपुष पूर्वापराधरोक अभयिना सह पूरी एकख्या विशिष्ट चेदवय पूर्वापराधरोतर ये पूर्वा अपर अधर उत्तर मिलकर के समाह हो गया पूर्वा पूर्वापराधरोत्तर एक देशी ना एक देशो एक देशो नएकदेशक दंडो अश्य स्थिति दंडी धनम अश्य स्थिति धनी एक देशो अस्थिति एक देसी अतय निटनोट अतित में प्रत्यय होता है एक देश होता अवयव एक देश का क्या अर्थ अवयव एक देसी का अर्थ हो जाएगा अवयभी एक देश ना का अर्थ अभय बिना एक देसी ना क्या भी होती तो अभय बिना अवयवी के साथ समास होगा एकाधिकरण अधिकरण एक हो तो एकम यदिकणम एकाधिकरण तस्म एक, एक अधिकरण हो अर्थात तो एक कार्थ क्या है अधिकरण में एकत्व एक संख्या रहे दो तीन चार नहीं है कैसे देखो अवय विना अवय विना कहाँ से आया सूत्र में अवय बिना है एक देश नकार थको अवय विना सह समयते कितने पद सूत्र में कि निपधे एक देशी न पूर्वापरोध पूर्वापराधरोतर समेत अवयविना विनाश सम समस्यन्ते समस्यन पूर्वा अपर अधरो समास हो जाते हैं किन्तु एकाधिकरण कैसे होगा एक, एक तो संख्या विशिष्ट चेत अवयवी जो अवयवी है तो संख्या विशिष्ट हो एक ही अवयवी हो तो अवयवी कितना होना चाहिए एक होना चाहिए तो सूत्र लगेगा यदि अन्य बहुत भी है तो ये सूत्र नहीं लगेगा एक तो संख्या संख्या विशिष्ट चेद भी, भी। यहाँ एक दिशा से पूर्व कायस्य से पूर्वम ये विग्रह है काय से पूर्व यहाँ ष्ठी सूत्र से समास प्राप्त है नहीं बताओ राजुष्ठी से काय से कायस्य पूर्वम होगा शरीर शरीर का पूर्व भाग काय पूर्वम काय से काय से पूर्व यहाँ भी ष्ठी प्राप्त है ष्ठी प्राप्त होने पर यह सूत्र आरंभ किया इसका अपवाद है जहाँ पूर्वापरधरो में इस समास होगा वहाँ षष्ठी अवश्य षष्ठी सूत्र से समास प्राप्त है क्योंकि एक देशी एक देश में अवय अविभाव ष्ठी होती है संबंध तो ष्ठी का अपवाद होने अपवाद किसको कहते हैं याप्ते यो अपवादः सपवाद नाप्राप्ते जो अवश्य प्राप्त होने पर कष्टी सूत्रे न अवश्य प्राप्त होने पर यो विधिभ्य पूर्वापराधरोतरम इसको एक समास कहते आरंभ क्या गया स एकेदेशी सामस तष्ठी सामस से अपवाद एक समाज किसका अपवाद होगा ष्ठी समास आप बाद दुख दिया पूर्वम कायस्य इसमें क्या अंतर है ष्ठी से समास करेंगे तो ष्टंत उपसर्जन संज्ञा पूर्ण निपात यहाँ षष्ट्यंत उपसर्जन संज्ञा नहीं है षष्टंत पूर्वापराधरोतरम प्रथमांत है इस तरह से समास करेंगे तो प्रथमांत कौन है पूर्वापराधरोतरम उसकी उपसर्जन संज्ञा पूर्व पूर्वम काय से विग्रह है अलौकिक विग्रह बन पूर्वसु काय गुर्वापरधर पूरा निपाते प्रथम तो नहीं कान सुपा तोलप हो जाएगा पूर्व काय उत्पत्ति हो जाएगी तेषुआ वृत्तवर्ग तो कर पूर्व काय इस प्रकार अपर कायस पूर्व सामने भाग अपरे भाव अपाय सर्ज का एक कि पूर्वश्छाण छात्राणाम छात्र अवयवी अवयवी है ना नहीं चल उनके पूर्वभाग पश्चात पूर्वभाग कहें तो क्या होगा यहाँ पूर्व शब्द आया और एक दिशी छात्र भी है किंतु छात्रा नाम कितने छात्र है एक एक तो संख्या है तो एकाधिकरण नहीं उनसे समास नहीं हुआ एक तो संख्या भी सूचे अवयव अवय छात्र बहुत है तो यहाँ समास नहीं हुआ पूर्व छात्रा ने भी षठी समास करे तो कोई आपत्ति नहीं छात्रा नाम पूर्व छात्र पूर्व यह भी हो सकता है किंतु एक देश समास समासपुर पुर्वापर धरोतर में एक देश दिश निकाधिकरण नहीं होगा पूर्व छात्राणाम ऐसे रहेगा पूर्व छात्राणाम इसमें कितने पदे दो पदे और ऊपर जो लिखा है अंतिकाद आगत इसमें कितने पदे एक पदे समास हो गया अपर काय कितने पति एक समास हो गया क्या विग्रह होगा अपर काय अपरम कायस्य यहाँ ष्ठी प्राप्त था समास समास होगा षष्टी समास लग गया उसका अपवाद हो गया ओम मृत